रामकृष्ण लीला प्रसंग और भक्ति युग के महान व्यक्तित्वशाली ईश्वर दार्शनिक युग के अंत में भक्ति भाव का विशेष रूप से आविर्भाव हुआ वेदांत के के उदात्त उद्घोष फल फलस्वरूप उस समय समस्त व्यक्तियों के समस्त समष्टिभूत एक महान व्यक्तित्वशाली ईश्वर में विश्वास स्थापन कर केवल अनन्य भक्ति के द्वारा उसकी उपासना से ज्ञान एवं योग संबंधी पूर्णता प्राप्त करने के विषय में भारत भारती की श्रद्धा उत्पन्न होने लगी थी इसलिए सांख्य दर्शनोक्त कल्पनियामक ईश्वर को उस समय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसे एक महान व्यक्तित्वशाली ईश्वर के आंशिक या पूर्ण प्रकाश रूप में परिणत होने में विलम्ब न लगा इसी प्रकार पौराणिक युग में अवतार विश्वास का उदय हुआ एवं यह अनुमान किया जाता है कि वैदिक युग के विशिष्ट गुणशाली ऋषि ही ईश्वरावतार रूप में परिणत हुआ अतः यह स्पष्ट है कि असाधारण आध्यात्मिक शक्ति संपन्न पुरुषों के आविर्भाव को देखकर कर ही ईश्वरावतार के संबंध में भारत का क्रमशः विश्वास उत्पन्न हुआ एवं ऐसे महापुरुषों के अतिद्रिय दर्शन तथा अनुभव आदि पर अवलंबित भारतीय धर्म का सुदृढ़ प्रसाद धीरे धीरे वर्धित होकर तुषार मंडित हिमाचल की भांति गगन स्पर्शी बना ऐसे पुरुष मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर कृतार्थ हुए हैं यह मानकर भारत ने उनको आप्त संज्ञा से विभोषित किया तथा उनकी वाणियों में ज्ञान की पराकाष्ठा को देखकर उन वाणियों को वेद शब्द से अभिहित किया अवतार में विश्वास होने का दूसरा कारण गुरु उपासना विशिष्ट ऋषियों के ईश्वर अवतार रूप में परिणत होने का अन्यतम प्रधान कारण है भारत की गुरु उपासना वेदोपनिषद गुरु युग से ही भारत भारतीय अत्यंत श्रद्धा के साथ ज्ञान प्रदाता आचार्य गुरु की उपासना में तत्पर थी उसी के फलस्वरूप उसमें यह बोझ जागृत हुआ अतिद्रिय ईश्वरी शक्ति का आविर्भाव हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता साधारण मानव जीवन की स्वार्थपरता तथा वास्तविक गुरुवर्य का अहेतुक करुणापूर्ण और लोकहितार्थ आचरण इन दोनों की तुलनात्मक आलोचना कर लोग सर्वप्रथम उन्हें एक उच्च श्रेणी के मानव मानकर उनकी पूजा करने लगे बाद में आस्तिकता श्रद्धा एवं भक्ति का अधिकाधिक विकास होने पर जो वास्तव में गुरुपद के योग्य हैं उनकी अलौकिक शक्तियों का साक्षात्कार कर उनके बारे में लोगों के हृदय में देवत्व भावना उत्पन्न होने लगी उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार व्याधि से मुक्त होने के लिए अब तक जो उन्होंने श्री भगवान की करुणापूर्ण दक्षिणा मूर्ति से यह कहकर कि रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाही नित्यम उनकी सहायता की प्रार्थना की है गुरुवर्ग के द्वारा वही करुणा अब उनके समीप समुपस्थित हुई है श्री भगवान की करुणा ही गुरु शक्ति के रूप में मूर्त होकर उनके समक्ष हुई है वेद एवं समाधि लब्ध दर्शन की अवतारवाद की आधारशिला है क्रमशः गुरु उपासना में मानव मन जब इस प्रकार अग्रसर हुआ तब जिन्हें आश्रय कर उस शक्ति की विशेष लीलाएं प्रकट होने लगी, उन्हें श्री भगवान की ज्ञान प्रदायनी दक्षिणा मूर्ति के साथ अभिन्न रूप से देखने में उसे विलम्ब न लगा ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह आचार्य उपासना अवतारवाद के विकास एवं उसकी परिपुष्टि में सहायक हुई अतः अवतारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति पौराणिक युग में होने पर भी उसका मूल वैदिक युग तक अभिव्यक्त है यह विशेष रूप से बतलाने की आवश्यकता नहीं है वेद उपनिषद एवं दर्शन युग में मानव को ईश्वर के गुण कर्म एवं स्वभाव के बारे में जो विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ था वही पौराणिक युग में स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होकर अवतार संबंधी विश्वास के रूप में हुआ अथवा तपस्या आदि की सहायता से उपनिषद युग में में मार्ग पर अग्रसर हो निर्गुण सफलता को प्राप्त करते हुए समाधि राज्य से विलोम मार्ग का आश्रय लेकर उतरने पर मानव जब समग्र जगत को ब्रह्म के प्रकाश रूप से देखने में समर्थ हुआ तभी सगुण विराट ब्रह्म या ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति का उदय होने से उनकी उपासना में वह प्रवृत्त हुआ एवं तभी से वह ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आदि के बारे में दृढ़ निश्चय कर उसके विशेष रूप से अवतीर्ण होने के संबंध में विश्वासी बना ईश्वर करुणा की उपलब्धि से ही पौराणिक युग में अवतारवाद का प्रचार यह पहले ही कहा जा चुका है कि पौराणिक युग में अवतार विश्वास का स्पष्ट रूप से विकास हुआ उस युग के आध्यात्मिक विकास में नाना प्रकार के दोष प्रतीत होने पर भी केवल अवतार महिमा प्रकाश में ही उसकी विशेषता तथा महत्ता पाई जाती है क्योंकि अवतार विश्वास को आश्रय कर ही लोग सगुण ब्रह्म के नित्य लीला विलास को समझने में समर्थ हुए उसी के आधार पर उन्हें यह विदित हुआ कि जगत कारण ईश्वर ही आध्यात्मिक जगत में उनका एकमात्र पथ प्रदर्शक है एवं उसी के आधार पर उनको यह पता चला कि मनुष्य चाहे जब तक जितना भी परायण क्यों न हो श्री भगवान ही की अपार करुणा के फल स्वरूप वह कभी भी इस प्रकार चिरकाल तक विनाश की ओर अग्रसर नहीं हो सकता उनकी करुणा करुणामूर्त होकर युग युग में आविर्भूत हो उसके स्वभाव के अनुरूप ऐसे नवीन नवीन आध्यात्मिक मार्गों का आविष्कार करेगी कि जिनके फलस्वरूप वह अनायास धर्मलाभ कर सकेगा